शिव पुराण शतरुद्र संता नंदीश्वर जी कहते हैं महाज्ञानी शरद कुमार जी अब परमात्मा शिव की उस लीला को श्रवण करो जो भक्त वसलता से युक्त तथा उनके दिवसता से भरी हुई है तदनंतर शिव जी ने उस बाण को लाने के लिए तुरंत ही अपने अंचर को भेजा उधर अर्जुन भी उसी निमित्त वहां आए इस प्रकार एक ही समय में रुद्रानुचर तथा अर्जुन दोनों बाण उठाने के लिए वहाँ पहुँचे तब अर्जुन ने उसे डरा धमका कर अपना बाण उठा लिया यह देखकर उस अनुचर ने कहा ऋषितम आप क्यों इस बाण को ले रहे हैं यह हमारा सहायक है इसे छोड़ दीजिए भिल्लराज के उस अनुचर द्वारा जो कहे जाने पर मुनुश्रेष्ठ अर्जुन ने शंकर जी का स्मरण किया और इस प्रकार कहा अर्जुन बोले वनेचर तो बड़ा मूर्ख है तो बन, बिना समझे बुझे क्या बक रहा है इस बाण को तो मैंने अभी अभी छोड़ा है फिर यह तेरा कैसे इसकी धारियों तथा पिछों पर मेरा ही नाम अंकित है फिर यह तेरा कैसे हो गया ठीक है तेरा कुटिल स्वभाव छूटना कठिन है नंदेश्वर जी कहते हैं मैंने अर्जुन का वह कथन सुनकर भिल्ल रूपी को हसी आ गई तब ऋषि रूप में वर्तमान अर्जुन को यह उत्तर देते हुए बोला रे तापस सुन जान पड़ता है तू तपस्या नहीं कर रहा है केवल तेरा वेश ही तपस्वी का है क्योंकि सच्चा तपस्वी छल कपट नहीं करता भला जो मनुष्य तपस्या में निरत होगा वह कैसे मिथ्या भाषण करेगा एवं कैसे छल करेगा अरे तू मुझे अकेला मत समझ तुझे ज्ञात होना चाहिए कि मैं एक सेना का अधिपति हूँ हमारे स्वामी बहुत से वनचरी भीलों के साथ वहाँ बैठे हैं वे विग्रह तथा अनुग्रह करने में सर्वथा समर्थ हैं यह बाण जिसे तूने अभी उठा लिया है उन्हीं का है यह बाण कभी तेरे पास टिक नहीं सकेगा तापस तू तो क्यों अपनी तपस्या का फल नष्ट करना चाहता है मैंने तो ऐसा सुन रखा है कि चोरी करने से छलपूर्वक किसी को कष्ट पहुँचाने से विस्मय करने से तथा सत्य का त्याग करने से प्राणी का तप छीण हो जाता है यह बिल्कुल सत्य है शौर्याचलाच विस्मयात्य भंजनाथ तपसा क्षीय ते सत्य में तदेव मयाश्रित् ऐसी दशा में तुझे अब तप का फल कैसे प्राप्त होगा इस बाण को ले लेने से तू तप से च्युत तथा कृतघ् हो जाएगा क्योंकि निश्चय ही यह मेरे स्वामी का बाढ़ है और तेरी रक्षा के लिए ही उन्होंने इसे छोड़ा था इस बाण से तो उन्होंने शत्रु को मार ही डाला और फिर बार को भी सुरक्षित रखा तू तो महान कृतज्ञ तथा तपस्या में अमंगल करने वाला है जब तू सत्य नहीं बोल रहा है तब फिर इस तप से सिद्धि की अभिलाषा कैसे करता है अथवा यदि तुझे बार से ही प्रयोजन है तो मेरे स्वामी से मांग ले वे स्वयं इस प्रकार के बहुत से बार तुझे दे सकते हैं मेरे स्वामी आज यहाँ वर्तमान है तो उनसे क्यों नहीं याचना करता तू जो उपकार का प्रत्याग करके अपकार करना चाहता है तथा अभी अभी कर रहा है यह तेरे लिए उचित नहीं है तू चपलता छोड़ दे इस पर कुपित होकर अर्जुन ने उससे कई बातें कही दोनों में बड़ा विवाद हुआ अंत में अर्जुन ने कहा बंचारी भील तू मेरी सार बात सुन ले जिस समय तेरा स्वामी आएगा उस समय मैं उसे उसका फल चखाऊंगा तेरे साथ युद्ध करना तो मुझे शोभा नहीं देता अतः मैं तेरे स्वामी के साथ ही लोहा लूँगा क्योंकि सिंह और गीदड़ का युद्ध उपहासास्पद ही माना जाता है भील तूने मेरी बात तो सुन ही ली अब तू मेरे महान बल को भी देखेगा जा अपने स्वामी के पास लौट जा अथवा जैसी तेरी इच्छा हो वैसा कर